बापों का भरोसा नहीं इसलिए यह प्रश्न बेकार स्वामी जी महाराज से पूछा गया था तो उन्होंने खूब मजे से शांति से अपना सिर सहलाया और कहने लगे कि भैया अपने को तो फिर से आना ही नहीं है और दूसरों के बारे में जानते हैं <laughs> मामला साफ हो गया अब मृत्यु के बाद किसी स्थिति में होंगे और कहां रहेंगे और कहा जाएंगे तो अपना तो जन्म खत्म हो गया तो अपने को तो ये सब करना ही नहीं है और दूसरों के बारे में कुछ जानकारी नहीं एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आ गई वो मैं आपको सुनाऊं समाज की बड़ी भयंकर दशा है एक एक अंग जो है वह विकृत हो गया है सामान्य जन समाज इस पीड़ा से बहुत भीड़ है मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत से नवयुवक बहुत से नवयुवकों से परिचय है जो बड़े होनहार विद्यार्थी थे और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हैं जगह जगह पर तो उनसे अभी भी बात बातचीत होती रहती है और वे कहते हैं कि जहाँ भी रहो अगर ईमानदारी और सच्चाई से राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करते हुए प्रजा की सेवा करना पसंद करो तो बहुत तकलीफ हो रही है ये वे लड़के कह रहे हैं शरीर के संबंध से छह भाइयों के बीच में अठारह भतीजे हैं। बहुत से यूनियन गवर्नमेंट में भी हैं, सेंट्रल प्रोविंशियल सर्विस में भी हैं। और दूसरी दूसरी जगह पर भी है शिक्षा विभाग में भी है तरह तरह के स्थान पर है और भी बहुत से हैं बड़ा भारी लंबा चौड़ा परिवार बहुत सी रिश्तेदारियां सब लड़के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग में आते तो प्राय रांची में ही मैं थी और उनकी एक एक गोष्ठी रविवार को हुआ करती थी उन उन लोगों की बात में बता रही हूँ तो कई लड़के ऐसे हैं जो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के रोगी हो गए जुआ में, 40 वर्ष के आसपास पास है अभी कम ही है क्या हो गया तो कहते हैं ऊपर से दबाव और नीचे से घेराव। ब्लड प्रेशर कैसे ठीक घेरा थोड़े ने वो कथा मुझको ज्यादा नहीं करनी है तो मैं बता रही हूं कि अंग अंग ऐसा विकृत हो गया है कि सही आदमी ईमानदार चल से रह नहीं सकता बड़ी परेशानियां तरह तरह की खास करके अब कौन विभाग का नाम लिया जाए शिक्षा में भी वैसे ही है और और और शासन में भी वैसे ही है जगह जगह पर अब सेना में भी वैसे ही प्रवेश कर रहा है बहुत बड़ी बात तो क्या होता है कि मानव सेवा संघ का कार्यक्रम जब होता है सामाजिक लोग जब आते हैं तो मुझे कहते हैं कि आपने व्यक्ति वक्तिगत से शांति मुक्ति भक्ति की बात बहुत अच्छी तरह से सामने रख दिया और हम इस को स्वीकार करते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन हम सब लोग तो बड़े जोर से उलझे हुए हैं क्यों क्योंकि बृहद समाज के साथ व्यक्ति का जीवन इस प्रकार से घुट गया है कि समाज की ओर से आने वाली आपत्ति विपत्ति के बीच में हम लोग मेंटल बैलेंस को रखें कैसे और अपने अपने नैतिक स्तर को संभाले कैसे तो ठीक बात है भाई मैं सोचने लग जाती हूं, मैं चुप हो जाती हूं। ऐसा लगता है कि इस प्रश्न का मैं क्या उत्तर हूँ मानव सेवा समय ने उत्तर को तो दिया क्या कहा कि भाई समाज कोई कोई हवा में तो बनता नहीं है व्यक्तियों का समूह समाज एक एक व्यक्ति एक एक जगह पर अगर सही हो जाए तो उस एक सही व्यक्ति से वहां का वायुमंडल सही हो सकता है और एक एक व्यक्ति अपने कर्तव्य में दृढ़ हो जाए तो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों का समूह जो बनेगा बहुत सुंदर समाज बन सकता है तो उपाय तो यही है दूसरा उपाय नहीं है लेकिन फिर फिर कोई कोई साधु संत मंडली के मिल जाते हैं तो हमको डरा देते हैं कह देते हैं एक एक सज्जन मिले थे हमारे साथ के कार्यकर्ता तो कहने लगे कि मैं अपने गुरु महाराज के पास गया तो उन्होंने पूछा कि अरे राधा तू तू, तू मानव सेवा संघ में क्या करता है तो उन्होंने कहा कि महाराज अपना कल्याण और सुंदर समाज का निर्माण करता हूँ और क्या बताएं सही बात जो थी उन्होंने कर दिया तो उनके गुरु महाराज ने कहा कि अरे भैया सुन तू कलऊँ मिटा देगा कलऊँ के प्रभाव को मिटा देगा कलियुग का प्रभाव को मिटा देगा चला है सुंदर समाज का निर्माण करने बेचारे सुन करके चुप रह गए और क्या है? मेरे पास आके कहने लगे बहन जी अब क्या करें अब क्या करें अब बहन जी भी चुप अब क्या करें मन ही मन इस बात का मुझे दुख हो गया आप ये तो बात तो बात कह रहे हैं अब हमारे पास इसका उत्तर क्या है उत्तर तो आदमी जीवन से दे, कथन के उत्तर का तो कोई फल नहीं होता तो सहायता तो मुझे बहुत मिली है, बहुत सहायता मिली है कल संध्या समय कल प्रातः काल की बैठक में आपने सुना कि बुढ़े लोगों को पेंशन दिलाने के लिए अरिराम जी गाँव से फॉर्म भरवा के सही करवा के ले आते हैं तो मानव सेवा संघ के आजीवन कार्यकर्ता के ऊंचे चरित्र की धाक ऐसी जम गई है कि अगर का वो वो रिकमेंड किया हुआ है तो मजिस्ट्रेट उस पर दोहरा के सोचता नहीं है कि सत्य है तो ऐसा तो आप नहीं कह सकते हैं कि कलहू में नैतिक ऊंचाई का कोई प्रभाव नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता प्रभाव तो है लेकिन सोचने की बात है तो यह प्रभाव व्याख्यान से तो नहीं जम सकता यह प्रभाव ऊंचे चरित्र से जम सकता है ठीक है ना? तो बहुत संख्या मेरी दृष्टि दृष्टि में अब हमारी कौन सी पर, पूर्ण है कि हम उसकी गलती न जाने लेकिन फिर भी ऐसे ही सोचो कि मेरी दृष्टि में अगर बहुत संख्या गलत दिखाई दे रही है तो तो बुराई की वृद्धि में अगर अगर कोई कोई रोक नहीं डालता है तो हम भलाई की वृद्धि में रोक डाल करके निराश क्यों हो जाए तो नहीं हो सकते तो एक एक बहन को, एक -एक को इस दं, इस ढंग से अपने को अच्छाई की ओर चलाना चाहिए स्वामी जी महाराज ने लिखा हाँ भी है और बताया भी है कि अगर बिना बिना प्रचार किए बुराई का प्रचार हो जाता है तो बिना प्रचार किए भलाई का प्रचार नहीं हो जाएगा दिख? हो जाएगा। इतना बड़ा समूह इस बीच में अगर एक व्यक्ति बैठा है एक व्यक्ति शुद्ध हृदय का बैठा है एक व्यक्ति जन समाज का हितकारी बैठा है तो उसके भीतर से जो संकल्प और चिंतन उठ रहे हैं वो क्या दूसरों में अच्छे चिंतन को उद्भूत नहीं करेंगे करेंगे तो बुराई का प्रचार हो जाता है बिना व्याख्यान दिए तो भलाई का प्रचार क्यों नहीं हो जाएगा हो जाएगा जरूर जीवन के माध्यम से करना पड़ेगा कथन से नहीं होगा इस तरह की बातचीत हम लोग करते रहे काम अपना करते रहे तो सुनने को मिला मुझे बड़ा अच्छा लगा पिछली दफा दिवाली के समय पर सत्संग के बाद भागवत कथा हो गई थी यहाँ तो उस भागवत कथा में ये सुनने को मिला कि कलियुग का जो पूरा पीरियड है सतयुग त्रेता द्वापर से तो जरूर छोटा है लेकिन हम लोगों के स्पैन ऑफ लाइफ जिंदगी की जो अवधि है उसकी नापतौल से तो कलियुग का पीरियड बहुत लंबा है तो उसने ये लिखा है कि इतना जो लंबा पीरियड है कलयुग का इतनी लंबी अवधि है तो वो सारा समय जन समाज में घोर अंधकार और और सत्युग का प्रभाव भी उसमें आता रहता है पंडित जी अपना सुना रहे थे मैं सुन रही थी तो भीतर मुझको बड़ा अच्छा लगा हमने कहा कि अब हम नहीं कर सकते हैं कि जो जो सत्य के प्रभाव के लिए इतनी संस्थाएं इतने संत महात्मा इतने जन समाज के सेवक लोग प्रयास जो कर रहे हैं वो सब का सब निरर्थक जाएगा ऐसी बात नहीं है ठीक है न तो मुझको बड़ा आश्वासन मिला हमने कहा कि अब तो हम और उत्साह से प्रयास करेंगे क्योंकि सारा कलयुग घोर अंधकार में पड़ा रहेगा ऐसी बात नहीं है बीच बीच में सत्य का प्रकाश होता रहेगा अच्छे अच्छी वृत्तियों वाले लोग आते रहेंगे और समाज के दुख को घटाते रहेंगे और मानव मनुष्य का समाज जो है वो अच्छे रास्ते पर चलता रहेगा तो क्योंकि मैं उस उस ग्रंथ के वाक्य में विश्वास करती हूँ इसलिए मेरे दिल में कुछ सहारा मिल गया हमने कहा कि अच्छी बात है तो अब हम इस ढंग से काम करेंगे अब हम ये मान के चलेंगे कि कलयुग के प्रभाव से सबके सब डूब सब जाए ऐसा मत सोचो और रामचरित मानस में भी ने भी लिखा है गोस्वामी जी ने भी लिखा है क्या धर्म की ऐसा कुछ एक है कि जरूर का प्रभाव मानते लेकिन सबको प्रभावित नहीं करता जो सचेत लोग हैं जो भगवत भक्त लोग हैं जो हरि आश्रित लोग हैं जो विवेकी जन हैं, उन पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता वहाँ भी प्रमाण है की आदमी चाहे तो ऊँचे उठ सकता है और इसमें समाज को ऊंचा उठाने में भी सहायता मिल सकती है तो ऐसी ऐसी थोड़ी थोड़ी आशा मेरे भीतर थी और उत्साहपूर्वक हम लोग अपना काम करते जा रहे हैं तो एक संत के पास में पहुंच गई उन संत के जीवन की जो उनके उन संत के जीवन की जो बातें हैं उससे ऐसा प्रकट होता है कि वे स्वशरील इस धरती पर हैं जरूर लेकिन उनको अपने निज स्वरूप का निज लोक का निज प्रेमास्पद का अनुभव हर समय रहता है पास में रहने वालों ने देखा है मैंने भी रह के देखा है उनके पास मैं ठहरी हुई थी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने मुझे बड़ी बढ़िया बात बताई अभी याद आ गई मैं आप लोगों को सुना बहुत तो आनंद आएगा वो ध्यान में बैठी स्त्री शरीर है तो ध्यान में बैठी थी उसके बाद उन्होंने कहा कि अब एक एकांत कमरा है जहाँ पर जब उनकी इच्छा होती एकांत एक में रहती है तो कहने लगी कि हम एकांत में बैठे थे ध्यान में तो मुझे ऐसा लगा कि एक पूरा प्रकाश से भरा हुआ एक अद्भुत जगह पर मैं पहुँच गई हूँ वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है और कुछ है नहीं वहा पहुंच करके मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं कैसे यहाँ आ गई ये कोई बात नहीं देखा उन्होंने तो देखा तो वहां नौ ऋषि बैठे थे सबको तो उन्होंने नहीं पहचाना बता रही थी कि एक तो मुझे मालूम हुआ कि वशिष्ठ जी है और दूसरे स्वामी शरदानंद जी महाराज हैं और तीसरे उनके गुरु स्वामी कार्तिकेय जी महाराज हैं तो नौ में से तीन को इन्होंने पहचाना बाकी को नहीं पहचाना तो हंस के कहने लगी कि धरती पर तो मैंने ये सुना था कि सब के मंडल में सात तो तो कि कि तो हम दोनों को इसमें शामिल होने के लिए भेज दिया है अपने को और स्वामी सदानंद जी महाराज को आप ही ने तो इसमें शामिल कर दिया है बच्चे की तरह उनके साथ खेलते थे विरोध की बातें घूमती रहती थी और कुछ तो उनके गुरु ने ऐसे कह दिया तो ये गई रह फिर वे लोग बड़े गंभीर हो गए ऐसा जैसे कि कोई बहुत समस्या पर बातचीत हो रही हो ऐसे वे नौ के नौ बिल्कुल गंभीर हो गए ये देख रही थी देख करके पूछा इन्होंने कि क्या बात हो रही है क्या हो रहा है तो उनके गुरु ने और स्वामी जी महाराज ने उत्तर दिया और किसी ने बातचीत में लिखी इन्होंने कहा कि संसार की हालत इतनी खराब हो गई है इतने लोग सब बड़े दुख में पड़ गए हैं हैं तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब कैसे इन दुखी जनों को संभाला जाए तो किशोरी जी ने अपने महाराज जी से और हमारे महाराज जी से दोनों से कहा कि महाराज जी आप लोगों को संसार के दुखी लोगों पर इतनी दया आ रही है इतनी चिंता हो रही है तो आप दोनों चलिए हमारे साथ धरती पर चल के संभाला जाए तो स्वामी शरणानंद जी महाराज ने कहा कि किशोरी जी आपको तो मालूम है हम धरती पर नहीं जाते हम नहीं जाएंगे तो किशोरी जी चुप हो गए इनकार कर दिया, और कह रही थी कि बड़े बड़े जोर से दृढ़ता के साथ इनकार किया नहीं नहीं, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे आपको तो मालूम है हम नहीं जाते हैं तो हो गए। फिर उसके बाद कहा उन्होंने कि बड़ा बड़ा सा मोटा मोटा इतना लंबा लंबा एकदम सफेद रजिस्टर सब खूब लिख लिख करके इतना था लगा के रखा है उन ऋषियों के पास तो देखा है उन्होंने देखने लगे ध्यान से तो उन्होंने कहा कि किशोरी जी ये सब विधान बन रहा है संसार को संभालने के बोलने बोलने में भी उनकी बातें जो उनको याद आ रही है तो एकदम से सिहर रहा है लग रहा है सोच के किशोरी जी ये विधान बन रहा है संसार को संभालने के लिए और उसके बाद इन्होंने पूछा कि ये कौन सा स्थान है मैं कैसे आ गई यहाँ तो उन्होंने कहा समझी ने कहा कि ये सत्य लोग है केवल प्रकाश और ऋषि और कुछ नहीं था ये सत्य लोग है कह करके और वो बोली कि वे सब ऋषि एक स्वर से कहने लगे महात्मा और परमात्मा का सिद्धांत संसार में चलेगा महात्मा और परमात्मा का सिद्धांत संसार में चलेगा अब ये विधान चलेगा महात्मा और परमात्मा का विधान संसार में चलेगा किशोर जी को कहा उन लोगों ने कहते कहते फिर इनकी स्थिति बदल गई उन्होंने तो अपने कमरे में अपनी ही जगह पर बैठे हुए अपने को पाया तो सोचने लगी कि मैं कैसे वहां चली गई थी और कैसे वहां से यहां आ गई सो तो हमको पता नहीं चला लेकिन काफ़ी देर तक उस कमरे में बैठे हुए यही ध्वनि उनके कान में गूंजती रही महात्मा और परमात्मा का विधान संसार में चलेगा महात्मा और परमात्मा का विधान संसार में चलेगा कितनी देर तक ये ध्वनि उनको सुनाई देती रही और कितनी देर तक उस देखे हुए दृश्य की स्मृति बनी रही और बैठे बैठे बैठे बैठे सुनती रही बहुत देर तक तो ये घटना उन्होंने अपने अनुभव की सुनाई कुछ तो लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनके दिल में शंका हो कि क्या जाने स्वप्न होगा तो और क्या जाने कल्पना होगी तो, तो भाई जिनकी शंका हो उनको तो मैं नहीं जानती हूँ शंका वाले शंका की बात जाने लेकिन मैं महाराज जी की में विश्वास करती हूँ मैं ऋषियों के लोक हितकारी चिंतन में विश्वास करती हूँ मैं परमात्मा की शक्ति में विश्वास करती हूँ और मैं किशोरी जी की वाणी में विश्वास करती हूँ तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा जैसे कि एकदम एक हारे हुए सिपाही को जैसे कि अदृश्य शक्ति से बहुत पल मिल जाए इस प्रकार से मुझे बल मिल गया और उसी समय मेरे ध्यान में आया कि मैं सत्संगी भाई बहनों को सुनाऊंगी कि भाई का नाम ले करके अपनी भूल को और चित्त मत देना कभी ये भी तो होता है ना कलिजुग का नाम लेकर के अपने मन की बुरी वृत्तियों का समर्थन मत करना और चित्त मत देना और सुधार से और उत्थान से निराश कभी मत हो ठीक है स्वीकार है बहुत धन्यवाद अब आगे सुनो जब नया नया नशा चढ़ा साधक होने का साधु होने का तो तरह तरह के प्रश्न स्वामी जी महाराज के सामने आवे जब जब मुझ में जो क्रिया का वेग था खूब वेग था जिस समय मुझको यह विश्वास था कि कि शारीरिक बौद्धिक बल के पुरुषार्थ से आदमी का जीवन पूर्ण हो जाता है उस समय मैं खूब क्रिया के वेग में लगी रहती थी और और अपने को समझाती रहती थी भीतर और बाहर का संघर्ष भीतर तो अपने विकारों के साथ लड़ना भीतर भीतर उठने वाले विकारों से संघर्ष करना नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी नहीं मैं इस संकल्प की पूर्ति नहीं करूंगी तो भीतर से उठ रहा है और ऊपर से जोर डाल करके दबा रही हूं, तो एक तो भीतर का संघर्ष और एक बाहर की प्रतिकूल परिस्थितियों का संघर्ष तो इतने संघर्ष में पढ़ के भी कभी हार मानने की बात जीवन में आई नहीं बड़े जोर से कमर कस के जैसे कि सारे संघर्षों का सामना करने के लिए जीवन मिला हो तो जीवन है संग्राम बंदे जीवन है संग्राम ले हिम्मत से काम बंदे जीवन है संग्राम ये गाती रहती थी और संघर्ष में पड़ी रहती थी हम जी महाराज के पास आने के बाद तो सब शांत करके बहुत धीरज से भीतर के, के संकल्पों को छोड़ कर के उनकी वाणी को सुनने की जरूरत पड़ती तो संभालते संभालते काफी समय लगा जबकि भीतर बाहर की क्रिया के को मैं थोड़ा थोड़ा समय के लिए अपने नियंत्रण में ला सकू तो महाराज जी तो एकदम पारखी उनकी तो दृष्टि इतनी पैनी थी कि दूर से कोई साधक उनके पास आ रहा है तो क्या पूछने आ रहा है जो स्वामी जी को मालूम हो जाता है और कैसा भी प्रश्न करे कितना भी सभ्य शिष्ट शब्दों में छिपा के करे महाराज मंशा को एकदम समझ जाते थे तो मेरे को देख करके ही उन्होंने तो जान ही लिया कि इनको कैसे संभालना होगा तो जब मुझे सेवा के लिए प्रेरित करने लगे कार्य के लिए प्रेरित करने लगे तो मैं बहुत प्रकार के प्रश्न करूँ उनसे कि स्वामी महाराज आप कैसी बात करते हैं आप तो कहते हैं कि जीवन मिलता है और प्रयत्न होने से कुछ नहीं करने से तो इतने प्रकार की सेवा प्रवृत्तियों में क्यों डाल रहे हैं मुझे ऐसे संभालू मैं ऐसे ऐसे में तरह तरह के प्रश्न कर तो बहुत बढ़िया उत्तर स्वामी जी दिया समझी महाराज ने कहा कि लाली देखो अच्छा अचल हिमाचल होकर सेवा करो और चाहे लहराती हुई गंगा होकर सेवा करो तुमको सेवा करनी पड़ेगी घड़ी की आवाज छोड़ देती है, जाने अच्छा हिमाचल होकर सेवा करो चाहे गंगा की तरह लहराती हुई सेवा करो तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी तुम्हें पीड़ितों की पीड़ा में भाग लेना पड़ेगा तो एक दिन हंस करके मैंने कह दिया कि महाराज कितनी मुसीबत उठा करके भीतर बाहर कितना संघर्ष करके आपके पास बैठ करके किसी तरह मैंने दुख का भार उतारा अब बाज आए साधु संत होने से दुनिया भर के दुख का भार कौन लेता फिर रहने दो तो फिर उन्होंने उत्तर दिया कि तुम रह पाओगे रह नहीं सकती आज मैं कहता हूं कि करो तो अगर मेरे कहने से करोगी तो संकल्प में बंधोगी होगी नहीं गुरु हो तो ऐसा मेरे कहने से करोगी तो संकल्प में बंधोगी नहीं और फिर अपने संकल्प से करोगी तो उस पहाड़ को पार करने में भी स्ट्रेंड होगा इसलिए मैं कहता हूँ करो अच्छी बात महाराज ठीक है क्रिया का वेग तो भीतर था ही तो जबरदस्ती निवृत्ति वाला बनना चाहती थी मैं तो महाराज ने नहीं बनने दिया अच्छी बात अच्छा चल हिमाचल होकर सेवा करो इसका क्या अर्थ है तब स्वामी जी ने मुझे आ जाती है जब उनके अहम की सीमा टूट जाती है वे सब प्रकार से सत्य से अभिन्न होकर सदा सदा के लिए शांत हो जाते हैं तब उनके आगे करणीय जैसा कोई कर्म शेष रहता नहीं है, तब उनको सेवा करना है ऐसा संकल्प उठता नहीं है तब वे सचमुच अपनी अहम कृति से अहम स्फूर्ति से प्रेरित नहीं होते हैं, तब तो वे अचल हिमाचल की तरह शांत रहते हैं और उनके जीवन का सत्य उनके जीवन की शक्ति उनके जीवन की करुणा उनके जीवन का ईश्वरीय प्रेम स्वतः ही बिना किए जब समाज की सेवा करता कितनी बड़ी बात है। तो मुझे याद आ गया किशोरी धीरे जब ऋषियों की बात बताई तो मेरे ध्यान में आ गया त्रिगुणा तीत पुरुष सबके लोक के बासी धरती पर आएंगे नहीं सुख तो समझी ने इनकार कर दिया गए अब आएंगे नहीं यहां। लेकिन है वहीं से हमारे आपके कल्याण का काम कर, उनके हृदय की पीड़ा कौन बात की पीड़ा हा मनुष्य होकर इतने दुख में पड़ा रहे मनुष्य होकर हार मास के शरीर की दासता में बंधा रहे मनुष्य होकर जीवन और मृत्यु के संघर्ष में पड़ा रहे तो जिसने अपना दुख दुख मिटाया, वो दूसरे का देख नहीं नहीं सकता, सकता। रहा तो उनके हृदय की करुणा उन ऋषि मंडल के हृदय की करुणा हम लोगों को संभाल रही है अगर ये आस्था अपने भाई बहनों के जीवन में बैठ जाए तो कितना बड़ा फल मिलेगा आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी बात होगी तो अचल अच्छा ही हिमाचल होकर सेवा करो करो नहीं तब सेवा होती रहेगी और ऐसी सेवा की भावना जिस महापुरुष में थी वो क्या करते थे वो कहा करते थे ये मेरे प्यारे कभी कभी अपने भीतर भीतर सोचते सोचते उनके मुख से वचन निकल भी जाते थे भगवान से बातें होती रहती थी सो तो हम लोग सुन लेते थे तो एक दिन बात कर रहे थे वो तो कह रहे थे हे प्यारे इस जीवन से जो सेवा लेनी हो, तो ले लो और मेरे प्यारे मुझ पर इतनी कृपा करना कि मुझे इस बात का भास न हो कि इसके द्वारा सेवा हो रही नहीं अचल हिमाचल बनकर सेवा करने का क्या अर्थ है कि जीवन का सत्य अभिव्यक्त होकर जन समाज की पीड़ा से से करुणा का रस बरसता रहे पीड़ित जन समाज की सेवा बनती रहे और करने वाले को करनी ना पड़े तो अचल हिमाचल होकर सेवा करो का क्या अर्थ है कि तुम अपने जीवन को सत्य से अभिन्न कर लो उस संत जीवनी से सेवा बनती रहेगी अपने आप स्वतः फिर गंगा की तरह लहराओ तो हमारे तो लहराने के दिन थे नौड़ करके भाग करके क्लास लेते लेते लेते लेते आज से आज दो बज के दस मिनट पर घंटी लगेगी तो कॉलेज तो में छुट्टी हो जाएगी तो मुझे शाम जी के पास जाना है तो, तो दस दो बज कर के पाँच मिनट पर गाड़ी तैयार होकर के सामान सहित कॉलेज के फाटक पर खड़ी हो जाएगी ये लड़कियाँ जो हमारे पास रहती थी मुखले सादरी सावित्री यही लोग संभालती थी तैयार करके फाटक पर गाड़ी खड़ी है घंटी लगी क्लास में से निकली और कार में बैठे स्टेशन गए ट्रेन में बैठे शाम के पास पहुँचे और वापस जा रहे हैं तो मेरा टाइम टेबल ले लेते मेरा हॉलीडेज लिस्ट ले लेते साथ में कहाँ कहाँ कब कब छुट्टी होने वाली है किस दिन कॉलेज खुल रहा है किस पीरियड में पढ़ना है तुमको कब उपस्थित होना है महाराज आज ओपनिंग डे है तो आज मुझको 12 बजे से पहले पहुंचना है अच्छी बात क्लास कब शुरू होने वाला है महाराज दस बज के पचपन मिनट पर क्लास शुरू होगा अच्छा ठीक है रास्ते में नहा देंगे रास्ते में जलपान करा देंगे कार में बैठा करके दस बज के पचास मिनट पर कॉलेज के फाटक पर खड़ी हो जाएगी गाड़ी लाली जाओ पढ़ाओ गाड़ी में से उतरी और साफ मिलेगी तो इस प्रकार का बीता है इक्कीस वर्ष गंगा तो की तरह लहराने वाली बात थी तो हमने कहा कि इसका क्या अर्थ है महाराज तब तो उन्होंने बताया कि जब तक क्रिया का भेद है भीतर तो तब तक मनुष्य को इस प्रकार से सेवा करनी चाहिए कोई समय कोई शक्ति कोई क्षण कोई योग्यता तुम्हारी ऐसी न रह जाए जो कि जब समाज की सेवा में लग ली जाए गंगा तो की तरह लहरा करके करो और बल कहां से आता है अब आप देखिए स्वामी जी महाराज के वचन में कितनी शक्तिता है कहते हैं कि तुमको मालूम है ये शक्ति कहाँ से आ रही है तो भाई देखो सब नदियों का उद्गम कहाँ है? है है ना? अरे भाई वहीं न बर्फ जमती है जल कुंड है उसी पर तो है तो ये सब सब शक्ति का जो भंडार है वो कौन है जिसने किसी प्रकार की क्रिया क्रियाशीलता शेष नहीं शक्ति का भंडार हो है और वो अचल हिमाचल होकर बैठा है और प्रयत्न होतर बैठा है करणीय कुछ भी उसमें शेष नहीं है और उसके भीतर से अगम्य शक्तियाँ प्रवाहित होकर हो करके निकल नहीं है और निकल निकल के कहा जा रही है तो सारे अब तो